तेजस्विना प्रदीतमस्तु शांति शांति शांति ह नचिकेता नाम पुत्र आशा देखिए हावई उजस्रवस ह नचिकेता नाम पुत्र आशा हावई का मतलब प्रसिद्ध है, है? ऐसा समझना यह बात प्रसिद्ध है कि उसमें भी करता है चाहते हुए किसको चाहते हुए स्वर्ग फल को चाहते हुए यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस धनऊिया करता है वाजस््रवसा तो वाजस््रवस्ता अदन शब्द है ना तो वाजस्त्रवसा अपत वाजस््रवसा जो से वाजसिक होगा ना जिसका रूप बनेगा वाजसवाह जैसे वेधा बनता है ना तो पिता का नाम क्या होगा वाजस््रवाह और पुत्र का क्या नाम है वाजस््रवसाह ये ध्यान रखना तस्यापतम से अण हुआ है वाजस््रवस्थ है वाजस््रवाह ऋषि के पुत्र वाजस््रवस ने सर्वेदम गर्थ है कि संपूर्ण धन ददोकर से दान कर दिया फल को चाहते हुए वाज सर्वस्त ऋषि ने संपूर्ण धन दान कर दिया तो संपूर्ण धन का दान किया जाता है किसमें विश्वजित याग में ऐसा विधान है कि जो कुछ हो कुछ दे दे मत रखे यहाँ तक कि को दैनिक उपयोगी लोटा गिलास थाली चारपाई ये सब दे देना दे पड़ता है कुछ नहीं रखा जाता है यह बात प्रसिद्ध है की स्वर्ग फल को चाहते हुए वाजस सर्वस्त ऋषि ने विश्व याग अपना संपूर्ण धन दान कर दिया है उस ऋषिका किसका वाजस ऋषिका प्रसिद्ध का प्रसिद्ध नचकेता नामक पुत्र था नचकेता नामक पुत्र था नचकेता नाम वाला पुत्र था था व्याख्या में आ जाओ यहाँ वाजे नाज नवाह को बताते वाजे नाजस्रवाह वाजेन कर दान करने से अन्न आदि के दान से आदि से हो वस्त्र अन्नादि का दान करने से स्रवागर्ति अन्न आदि के दान से, से कीर्ति जिसकी हुई है उसे क्या कहेंगे वाजस््रवाह ठीक है ये वाजस््रवस्त्रिक है अब इसके अपत को क्या कहेंगे वाजस्वर्धन वाजस् स्रवस्त्र का यहाँ पर है करता इस वाक्य में तो अब देख ना तो ये पहले पूर्व युग में क्या होता था ये सब निष्ठावान व्यक्ति सब यज्ञ हो करते रहते थे तो विश्वजित तो यजेट एक वाक्य है, है ना यजेट थोड़ा वाक्यों पर ध्यान दो दर्श पूर्ण मास दर्श पूर्ण मासा भर्ग काम हो यित स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति दर्श पूर्ण मास याग करे क्या करे दर्श तो विधि वाक्य में फल कहा गया है ना देख रहे हैं फल भी में कह दिया ना अधिकार भी दी तो इसमें फल भी इस वाक्य में आ गया और देखना उदगीता यजेट पशु कामा पशु की कामना वाला व्यक्ति याग करे उद्भिता यजेत पशु कामा इस वाक्य में फल आ गया ना फल भी आ गया ना उद्भित याग के साथ क्या गया फल दसपूर्ण स्वर्ग का यजे स्वर्ग फल आ गया फल है ना अब देखना विश्वता यजेत इस वक्त में फल आया क्या विश्वित याग करना चाहिए तो इसका फल क्या होगा तो इसका निर्णय करने के लिए एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है सह स्वर्ग सर्वान प्रति अविशिष्ट मतलब लेना सेग से नहीं सात होगा विश्व से फल क्या होगा हाँ याग से साधे ना साध्य ले लेनाग का साध्य विश्व याग का फल क्या होगा स्वर्ग होगा का फल क्या होगा स्वर्ग क्यों कोई युक्ति बतानी पड़ेगी ना जब फल नहीं कहा है फिर यहाँ पर उसका स्वर्ग फल माना जा रहा है तो वो कहते हैं कि स्वर्ग फल है होगा क्यों सर्वानी प्रति अविशिष्टत्व क्योंकि सर्वानु प्रति क्योंकि स्वर्ग ध्यान देना पूर्व मीमांसा में स्वर्ग शब्द किस अर्थ में सुख अर्थ में सुख अर्थ तो सुख अर्थ में ही स्वर्ग शब्द है जो मीमांसा शास्त्र में स्वर्ग प्रयुक्त है वो लोक विशेष प्रयुक्त नहीं है किसने सुख है लगाइए तो अब देखेंगे सबके प्रति सामान्य तो स्वर्ग सबके प्रति सामान्य तो होगी तो स्वर्ग सामान्य रूप से सबको इष्ट है स्वर्ग सबको सामान्य रूप से इष्ट है सुख सबको इष्ट है कि नहीं है तो जब सामान्य रूप से कहा या वाक्य सामान्य रूप से कहा गया या फल नहीं कहा गया तो क्या मानना पड़ेगा फल इसका सुख अब ये बात है में जो स्वर्ग शब्द है अलग अलग, अलग, अलग अर्थों में है देखो जब स्वर्ग से पतन होता है ना तो लोक का वाक्य हो जाएगा दोनों अर्थों में है दोनों अर्थों में सुख अर्थ में भी है लोक अर्थ में भी है अब ये सुख जो है किसी लोक में मिलेगा उस लोक को भी क्या कहेंगे स्वर्ग कहेंगे पूर्वी मंत्र में जो है ना इन वाक्यों में स्वर्ग शब्द सुख होता है अच्छा तो अब देखेंगे कि वह स्वर्ग होगा क्योंकि स्वर्ग सामान्य रूप से संपूर्ण है अब इसमें विश्व इस याग में क्या किया जाता है संपूर्ण धन दान कर दिया जाता है इसलिए वजस्वी ने क्या किया संपूर्ण धन दान कर दिया और उनका पुत्र का क्या नाम था निकेता हैं देखिए ओम सहना अवतु ओम शांति शांति शांति देखिए इसको प्रथम मंत्र के आयुष में हरि ओम उसन हाँ वही उसन हाँ उसन हाँ यह बात प्रसिद्ध है कि हा वई उज स्रवसा सर्वेद हावई यह बात प्रसिद्ध है कि उसन कर होता है चाहते हुए प्रसंगानुसार क्या होगा स्वर्ग फल को चाहते हुए फल को चाहते जब वाजस््रवाह इनके पिता का है? Hmm. वाजस्त्रवा नाम है वाजस््रवाह तो वहाँ क्या है वाजस्त्र और उनका अब त्रवस्य वाजस््रवासी के पुत्र वाजस्त्र विश्वजीत याग में सर्व रसम कर् संपूर्ण धन धरोन कर दिया यह बात प्रसिद्ध है कि स्वर्ग फल को चाहते हुए विश्वजित याग में अपना संपूर्ण धन दान कर दिया उन उन्द ऋषि का राजस्वी का था प्रसिद्ध वजस नाम का पुत्र था तस्य हार नचकेता नाम, नाम, नाम पुत्र राजस्व का प्रसिद्ध नचकेता नामक पुत्र था लगाइए कर है कामें वाना। कामें वाना मतलब है कामयवाना। मतलब कामना कामना करते करते करते हुए, इच्छा करते हुए, चाहते हुए, हुए इच्छा चाहते ऐसा। वो ये किससे बनेगा? धातु करने पर होगा? शत्रु किस रूप से होगा लटा शत्री करने से क्या हो जाएगा सत्री प्रत्येक हो जाएगा सत्री में अत रहेगा ना अत में जो वकार है ना तो इसकी क्या हो जाएगी संप्रषण संज्ञा हो जाएगी संप्रषारण संज्ञा किससे होगी हो उस... जाएगी और सम्रषारण की सूत्र से होगा ग्रेही क्या सूत्र बोलो ब्रजती नहीं है उसमें ब्रजती नाम में क्या है बोलो ब्रजती नाम में कौन कौन आता है तो बोलते थे तीन दिन अच्छी बात नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है लोगों ने मेहनत नहीं हुई याद नहीं किए इतनी जल्दी भूल सकते हैं क्या ग्रेजा बेटी बोलो क्या सूत्र क्या थी थी। तो इसमें इस से क्या हो जाएगा संप्रण हो जाएगा न सत में अतः क्या है उत और ये सत्रिक प्रत्यय क्या है कृत प्रत्यय है ना कृत समाचार से रहने पर क्या होगा नुन का आगम हो जाएगा नुन का आगम किससे होगा हो तो क्या हो जाएगा नुम हो जाएगा उतना सुलोप कर लेना, कर लेना ताका? बन जाएगा। कर रहे चाहते हुए काम कामना करते हुए अथवा चाहते हुए कांतो इस तस्मात सूत्रा इस सूत्र से शत्री प्रत्यय करने पर ग्रै जा इत्यादि सूत्र से क्या होता है संप्रण होता है मंद्रित्व में है उन हावई वाज्रोसू तो यहाँ हावई आया है हावई ये निपात शब्द है तो निपात शब्द किस अर्थ में वृत्तात स्मरणार्थ हो अतीत अर्थ के अच्छा अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ अच्छा अर्थ हो अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले निपात शब्द हैं इनका अर्थ क्या है अतीत अर्थ का स्मरण अतीत अर्थ का अतीत अर्थ स्मरणार्थ हो गए ना अतीत अर्थ का स्मरण रूप अर्थ वाले ये दोनों शब्द कैसे हैं अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले इनका अर्थ क्या है अतीत अर्थ का स्मरण रूप अर्थ मतलब जब अतीत अर्थ का स्मरण किया जाए तो हावस्त्री किया जाता है अतीत अर्थ के स्मरण रूप अर्थ वाले ये निपात शब्द है, है। लग जाएगा तो यहाँ पर उसर करते काम कामना करते हुए चाहते हुए किसकी कामना करते हुए तो फलम फल की कामना करते हुए फल क्या है स्वर्ग फल है ना स्वर्ग फल की कामना करते हुए अब यहाँ है वाजस वाक्य में आया है वाजसा कर् देखेंगे वाजेना लगाइए वाजेना स्रवा यथ वाज स्रवाह वाजेन का तो वाज कर्थ होता है अन्य का क्या होता है अन्य तो अन्न सर्वाकर्थ है कीर्ति सर्वाकर्थ है कीर्ति अन्य से कीर्ति है जिसकी उसे कहते हैं वाजस प्रवाह अन्य से कीर्ति कैसे कि जो, अन जो अन्य मतलब दान आदि कर्म भूटे अन्य जो अन्य दान किया जाएगा तो दान का कर्म क्या बनेगा अन्य। तो दान आदि के कर्म में भूत कर्म दान आदि के कर्म अन्य से मतलब दान के द्वारा दान आदि के कर्म अन्य से की जिसकी उसे क्या कहते हैं वाजस्वाह दान आदि लगाया है आदि से लेना है सहयोग दान और सहयोग में अंतर होता है दान से और सेवा में भी अंतर है दान दिया जाता है सूत्री व्यक्ति को आचरणवान व्यक्ति को वेद का तपस्वी को, को। क्या दिया जाता है दान ना। है ना और सहयोग तो आवश्यकता अनुसार किसी का भी किया जाता है दान और यही सहयोग में अंतर है, है ना? दान उत्तम पात्र को दिया जाता है सम्मान कर के उत्तम पात्र को दिया जाता है कि वो अच्छा और सहयोग तो पर तो दिया जा सकता है ये अंतर है देखिये दान आदि का कर्म क्या होगा तो दान आदि के कर्म भूत दान आदि के कर्म रूप अन्य की जिसकी मतलब उन्होंने अन्य का खूब दान किया क्योंकि कीर्ति होगी अन्य इन्होंने अच्छा देखो वो वाक्य लगाने के लिए दान आदि कर्मभूत जोड़ा न हाथ लगाने के लिए तो हमारे में क्या है अन्नादि दानेन यही है ना तो वो लक्षण ही करते है वाजे, इसमें वाजेन वाज का नहीं होता है ये बहुत बढ़िया रीति है इनकी सरल वो है भी अच्छी। एक रीति समझाने की अच्छी है उसकी दान आदि के कर्मभूत अन्य से की जिसकी उसे कहते हैं वाजस तस्यापत वाजस् तो तस्या तस् से क्या लेंगे बोलो नहीं तो बोलो क्या शब्दा वाज वाजस् हाँ वाजस हाँ। वाजस होगा ठीक है वाजस्यम वाज स्रवस्त के अपत्य को कहेंगे संतान को कहेंगे वाजस तो अभी क्या इन्होंने ये योगी कर्थ माना ना योगी कर्थ मतलब जो समान जो वाजस स्रवस्त्र है ना उसके अवयोग अर्थ को लिया गया ना अवयोग जाता है तो योगी अब जो है ना पर रूडी कहते हैं यहाँ पर रूढ़ी है यदि रूढ़ी मानेंगे की मतलब ये किसी का नामकरण कर दिया गया तो इनके वाजस के पुत्र होने से वाजस््रवस नाम पड़ा ऐसा कह सकते नहीं कह सकते जब तो रूढ़ी हो गई ना जैसे आज भारद्वाज के गोत्र में जो उत्पन्न होते हैं वो सब भारद्वाज कहे है जाते हैं और जो उसके गोत्र में उत्पन्न है ना हो ऐसे ही किसी को भारद्वाज कह दिया जाए तो क्या हो जाएगी वहां पर रूडी हो जाएगी नीए। नीए। क्या हो जाएगी रूढ़ी फिर तो रूडी हो जाएगी और यार्थ को लेने पर होता है और यार्थ को लेने पर योगी शब्द होता है रूढ़ी हो जाएगी ना वैसे यहाँ पर कहते हुआ वजस्वी रूढ़ी अथवा रूढ़ि शब्द है सह किला ऋषि ऋषि उस यजमान ने है ना विश्व अलंकार में समझ लेना उस यजमान ऋषि ने प्रथमान समान विभक्ति वाले पदों का एक शासन में किया जाता है तो यहाँ पर सह किल तो है ना सह ऋषि और यजमान ये तीनों प्रथमान्त है न तो इनका एक साथन में कर देना स स ऋषि यजमाना सा यजमाना ऋषि और ये तृतीयांत पद कौन है सर्वस्व दक्षिणे ने विश्व जिता है इनको एक साथ कर दू तस्मिन तृतव तो सर्वेरसम सर्वस्वम दत्तो कर सर्वेरसम करते सर्वस्व सर्वे का क्या अर्थ है सर्वस्व स्वा शब्द यहाँ पर क्या धन का वाचक है स्वा के चार अर्थ है ना आत्मा आत्मी ज्ञाती और धन तो धन अर्थ है यहाँ पे वो दत्तो करके दत्तमान लगाइए उस यजमान वही ऋषि है और यजमान भी वही है है ना आज सर्वस्व ऋषि है और यजमान भी वही बने हुए हैं कि उस यजमान ऋषि ने सर्वस्व दक्षिणा वाले के याद ऐसा लगाना सर्वसु दक्षिणा वाले विश्वजीत से यजन करने वाले विसुजित से यज्ञ करने वाले आराधना करने वाले ऐसा होगा यहाँ पर लग जाएगा सर्वसु दक्षिणा वाला क्या होगा विश्वजीत विश्वजीत याद सर्वस्व दक्षिणा वाले विसुजित कर्म से यजन करने वाले उस ऋषि ने यह अच्छा ठीक है क्या कहेंगे सर्वस्व दक्षिणा वाले विसुजित कर्म से यजन करने वाले आराधना करने वाले उस ऋषि ने उस कृतु में कौन सा कृतु है विश्वित कृतु कृतु मतलब याद उस कृतु में सर्वेरसम कर सर्वस्व अपना संपूर्ण धन दान कर दिया लग जाएगा तो उसन का क्या अर्थ होता है कि काम काम ना करते हुए तो जो कर्म कर रहे हैं ये वाजस्व काम है तो काम, में है है। कर, तो, काम में में तो बहुत विधि से करना पड़ता है ना तो कहते द्वारा वाक्य की समाप्ति में देखेंगे उसपद के द्वारा यह सूचित होता है उसपद के द्वारा यह सूचित होता है क्या सूचित होता है उसको बीच में देखना कि कर्मणा काम्यत् कर्म का काम्यत्व होने के कारण कौन सा कर्म काम्य है भी सुझेत्ट। भी सुझेत्ट कर्म है ना उसकी कर्म उपति के द्वारा या सूचित होता है कि कर्म का काम्यत्व expired... का होने के कारण विश्वजित कर्म काम्य होने के कारण दक्षिणा का सात गुण आवश्यक है दक्षिणा का ध्यान देना दक्षिणा का वैगुण बैगुण करते विकलता वैगुण का क्या है दक्षिणा का वैगुण मतलब दक्षिणा की विकुल विकलता दक्षिणा की विकलता मतलब दक्षिणा की हिनता, दक्षिणा की मतलब हिन दक्षिणा, और दक्षिणा का साधुगुण मतलब क्या होगा हमने अभी क्या बताया था उसका वैगुण तो का क्या बताया था विकल्प तो यहाँ पर दक्षिणा का साधुगुण इसका अर्थ हो जाएगा कि दक्षिणा की पूर्णता या दक्षिणा की उत्तमता दक्षिणा की हाँ दक्षिणा की पूर्णता दक्षिणा की पूर्णता आवश्यक है मतलब पूर्ण और उत्तम दक्षिणा आवश्यक है पूर्ण और उत्तम पूर्ण दक्षिणा चाहिए उत्तम दक्षिणा चाहिए तो बूढ़ी गायों का यदि ध्यान करेंगे तो दक्षिणा का सात गुण होगा हिमगुण हो गया ना हिम गुण वाली दक्षिणा हो गई उत्तम गुणों वाली दक्षिणा चाहिए उषण इस पद के द्वारा यह सूचित होता है की विशूचित कर्म का काम होने से दक्षिणा का सात आवश्यक है ये किससे सूचित होता है उषण इसी उषा उस, नीति नहीं इस पद से क्या कहेंगे इस से। इस पद पद से से से बताइए या उषाणी बात है क्या सूचित होता है क्यों कस कर्म काम्य होने से दक्षिणा का सात गुण आवश्यक है ऐसा सूचित होता है देखो आगे पुत्र आस आश है बहुवा ठीक है अस्त धातु भूवि अस अर्थ में अस्कर तो से बहुवा अब ध्यान देंगे कि ये किस धातु से बनाया इन्होंने अस् धातु ना अस्थिता असन यही बनता है ना तो देखना अस्थिर भू आर धातु लगा होने पर अस धातु को क्या यह होता है भू तो, तो यहाँ पर लिट लगा में क्या रूप बनेगा धातु से बहु बनेगा अस्तिर भू इस धातु से क्या होता है आर धातु लगार में भू आदेश होता है तो लिट लगा में रूप क्या बनना चाहिए आस आश... नहीं बबू बनना चाहिए क्या बनना चाहिए लेकिन आज क्यों हो गया तो कहते हैं छंद उभा लिट धातु तत्व छंद उ छंदी उभता का मतलब समझिएगा की छंद में आर देखो आर धातुकों में ऐसा है ना तिंग सिम सूत्र है उसका सूत्र धातुक आर्धातुकम से क्या लेना है और धातु के अधिकार में पढ़े गए तिंग सिातु के अधिकार में विध प्रत की आर्धातु संज्ञा होती है धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया है तिंग सिर्धातुकम उसी धातुओं के अधिकार में आर्धातु ऐसा पड़ा गया है तो अर्थ हो जाएगा धातु भी आर्धातु संज्ञा से भिन्न धातु के अधिकार में पढ़े गए प्रत्येक होते हैं तो ये ध्यान देना लिट लकार में क्या आता है तीर्थ स्थान में क्या हो जाता है अड़न अच्छा क्या तार आर रत्न में तो, नहीं तो नहीं आर रत्न से ऐसा कि भी कि व्यक्ति क्या है तीन सितंबर न्यू दादो विदा पटियार रत्न में अच्छा इसमें इस तो से ता, और वो तीन से तांता हम जाएंगे आर रत्न में बिजनेस है और उसमें आ आशीष सिलिंग में वो क्या है उसका मिस्टर आगा आर रत्न क्या है चलिए तो अब ध्यान देना तो यहाँ पर छंदा दोनों दोनो क्या हो जाएगा सार धातु को रात धातु दोनों हो जाएगा दोनों तो ध्यान देना आज धातु परे रहने पर आरोप अष्टातु को भू आदेश होता है और छंदसिव सूत्र के द्वारा दोनों संज्ञा हो जाती है तो सात धातु संज्ञा मान कर छंदा ऐसी संज्ञा मान करके अस्थिर रू ऐसी यहाँ पर भू आदेश नहीं होगा अस्थिर भू भु से भूवाद नहीं होगा क्यों छंदी वैसा तो सूत्र से यहाँ पर संज्ञा मान लेंगे ऐसा है कहते वैसा ये छंदी था इसके अस्थिर भू भावा भावा मिल जाएगा hmm. अस्थिर भूभावा भावा की अस्तु को के भूभाव का अभाव है अस्तु के भू भाव का मतलब अस धातु को भूभाव नहीं हुआ भू भूभाव पर भू, भू आदेश भूभाव का क्या रहे? भू भू के भू का अभाव है ठीक है असातु को भू आदेश नहीं हुआ वैसे भू भाव कर आदेश करना सर भू भाव पर भूत भूत आज के स्थान में भूत नहीं हुआ मतलब अस्को भू नहीं हुआ तात्पर्य किसके समान एक दृष्टान्त लेते हैं स्वस्थ आक्षम ये ऋग मंत्र है तो स्वस्थ देखना सुअस्त अस्तय तो अस धातु है ना अस्तयु और धातु में सूत्र कृत प्रत्यय करता है ना कृत तो कृत समाज से अस्त अस्थि की क्या हो जाएगी प्रत्यपी संज्ञा तो प्रत्यपिक संज्ञा होने से प्रत्यय चतुर्थी ये आ जाएगा जो ये प्रत्यय है तो वो भी क्या है तीन नहीं। नहीं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर संख्या होनी चाहिए से नहीं नहीं के एक मिनट मेरा मतलब है कि की धातु प्रक्रिय होता है, है? नहीं। क्या धातु नहीं। नहीं नहीं। नहीं। के अधिकार में ठ तो के बाद देखेंगे इसको है ना अभी तो इसको देख, देख, देख देखते हैं। तो मेरा मतलब है कि जो प्रत्यय है ना ये तीन सीट से भिन्न होने के कारण क्या, प्राप्त क्या है? अच्छा अच्छा है लेकिन क्या होगा की छन्दी उठा से क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों हो जाएगा तो शार धातु को मान करके अस्थिर भू से भू आधे से नहीं होगा तो हो नहीं होगा ऐसा तो ये कहते हैं भू आदेश का अभाव है क्या होगा? सुन सुस्त अधातु से कितने प्रत्यय हुआ अधातु से कितने? कितने में क्या रहेगा की तो कितने प्रत्यय धातुओं के अधिकार में आया है सुअस्त धास ऐसी यहाँ पर क्या है ये एक, न, न, इसकी प्रते इसकी प्रते नहीं हुआ है बल्कि क्या हुआ किटन प्रत्यय हो तो किटिन प्रत्यय होने से क्या रहेगा तू अस्थि तो अस्थि तो जो है यहाँ पर आठ धातु ऐसी धातु से संज्ञा प्राप्त है न, लेकिन छंदसी वर्षा के द्वारा यहाँ सारा धातु संज्ञा हो जाएगी इसलिए अस्थिर भू ऐसी क्या होगा भू आदेश नहीं होगा ठीक है संतम संतम दक्षिणा नीयम श्रद्धा विवेश दक्षिण कुमारम संतम कुमार दक्षिणसुमा नीमानासु श्रद्धा आवेश सह अमन्यत नीमानासु मतलब दक्षिणाओं को ले जाने पर दक्षिणाएं ले जाने पर दक्षिणाएं ले जाने पर दक्षिणाएं ले जाने पर तो दक्षिणा क्या है यहाँ पर गाय दक्षिणा के स्थान तो गाय दी गई, तो दक्षिणाएं क्या है तो गाय ले जाने पर मतलब दक्षिणा के रूप में गाय ले जाने पर या दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाते समय दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाते समय प्रसंगानुसार दक्षिणा में क्या यहाँ पर गाय ऐसा दक्षिणा ले जाने पर मतलब दक्षिणा के रूप में गाय ले जाने पर कुमारन संतम मतलब कुमार होने पर छोटा बालक होने पर छोटा बालक उने पर अपी का ध्यान कर लेना छोटा तो बालक होने पर भी हा करते प्रसिद्ध तम करते है नचकेता में श्रद्धा आविवेश की श्रद्धा प्रविष्ट हो गई, नचकेता में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई, अवेश क्रिया का करता क्या है तम नचकेता इसलिए उसमें द्वितीय आई ठीक है, है? देखेंगे कि दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर बालक होने पर भी प्रसिद्ध नचकेता में श्रद्धा प्रविष्ट हो गयी उसमें श्रद्धा का प्रवेश हो गया प्रवेश हो गया श्रद्धा का सा अमन्यत करते अमन्यत करते निष्केता विचार उसमें श्रद्धा का प्रवेश हो गया तो वो विचार करने लगाइए तम हा कुमारिणा दक्षिण कुमारे दक्षिणासुन निशु दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर कुमारम संतम बालक ही होने पर हर्थ प्रसिद्ध तम प्रसिद्ध नचकेता में श्रद्धा जिस श्रद्धा आविष्ट हो गई या श्रद्धा प्रविष्ट हो गई भाष्य देखेंगे श्रद्धा अच्छा तम श्रद्धा श्रद्धाष है ठीक है तम करते नचकेतम कुमारम संतम या यान किया कुमारम करते बालम की बालक ही होने पर बालक ही हाँ की बालक ही होने पर दक्षिणा अच्छा बालक ही होने पर और दक्षिणाशु नहीं मान आंसू दक्षिणा किसके लिए ऋतिको ऋतिक को देने के लिए ऋतिक को हाँ जो आचार्य यज्ञ करने वाले उनको ऋतिक को देने के लिए दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाने पर गायों को ऋतु को अच्छा ऐसा लगाना हाँ ठीक है ऋतिक की दक्षिणारूप गायों को ले जाने पर ऋतु को देने के लिए दक्षिणारूप गायों के ले जाने पर इन्होंने क्या किया गोसु का ध्यान कर दिया ना दक्षिणारूप क्या है गाय ऋतु को देने के लिए दक्षिणारूप गाय ले जाने पर सतीशु हो गया ना मतलब ले जाने पर ऐसा कुमारम संतम करते कुमार होने पर मई आगते सती मुझे आने पर ऐसी सती जोड़ते हो है कि गाय ले जाने पर श्रद्धा श्रद्धा करते आस्तिक बुद्धि श्रद्धा का क्या अर्थ है आस्तिक बुद्धि आस्तिक बुद्धि का क्या होता है शास्त्रों की बातों में विश्वास में विश्वास तो उसमें श्रद्धा प्रविष्ट हो गई श्रद्धा का अर्थ बुद्धि बुद्धि कैसी हित काम प्रयुक्ता पिता के हित की कामना से प्रयुक्त या पिता की हित कामना से जन्म पिता की हित कामना से जन्म श्रद्धा प्रविष्ट हो गई उसका मूल क्या है श्रद्धा का पिता की हाँ पिता के हित की कामना से जन्म पिता के हित की कामना से जन श्रद्धा प्रविष्ट हो गईवती मतलब प्रविष्ट हो पति प्र, आ गया ना तो कहते हैं यहाँ पर एक वचन क्यों नहीं आया तो थोड़ा पूर्वी मांसा को विषय ले लिया उन्होंने दक्षिणाशु इतनी वचन विचारा दक्षिणासु यहाँ पर वचन का विचार किया जा रहा है तो हाला इसका कोई संबंध नहीं है अध्यात्म से पर एक वचन वो वचन का विचार कर लिया थोड़ा देखेंगे पर दक्षिणा क्या है तो उसको बताते हैं तत् दक्षिणा तक उच्चते जो अन्य यद्यपि जो अनथिकर द्रव्य है वह दक्षिणा कहा जाता है अनथिकर द्रव्य को समझने के लिए टिप्पणी में चलेंगे आप अपनी मिल जाएगी हम्म अनिकारा वृत्या से खरीद करके बस में करना भाई किसी से काम कराते हैं ना दिहाड़ी देकर किसी से काम कराते हैं, तो दिहाड़ी से या वेतन से उसको खरीदा जाता है एक दिन के लिए दो दिन के लिए है ना तो इतना पैसा देंगे और पैसे से उसको खरीद लिया नहीं समय के लिए और खरीद करके उसको बस में करना वृत्ती करते क्या हो जाएगा वेतन अनति का अर्थ यहाँ पर भृत्या मतलब वेतन से खरीद कर बस में करना बस में करना वेतन अच्छा। से खरीद कर बस में करना यह अर्थ हो गया अनति का अब देखिए स्व दे कर्मणि, अपने कर्तव्य करो में अन्य अनमनम अपने कर्तव्य करो में अन्य का लगाना ही उसको खरीदना है परिकरणम का खरीदना खरीदने का क्या मतलब है अपने कर्तव्य कर्म में दूसरे को लगाना दूसरे को हाँ यही खरीदना है वादि में तो किसके द्वारा उसको कर्तव्य कर्म में लगाते हैं? पैसा पैसा के द्वारा तो लग गया तो so, अपने कर्तव्य कर्म में अन्य को लगाना ही उसको खरीदना है लग गया रिप्त दक्षिणादानम आनति अर्थम तो रिप्त को दक्षिणादाना देना आनति के लिए है किसके लिए है आनति के लिए आनति का क्या मतलब है कि तो उनको खरीद कर बस में करने के लिए खरीद कर बस में खरीद कर बस में करने के लिए क्या है दक्षिणा देना दक्षिणा और दान में भी अंतर समझो दान करते तो देना होता है ना दक्षिणा दान दक्षिणा देना जल दान अन्य दान ये सब जो कहते हैं ना दान और और दक्षिणा में अंतर समझोगे दक्षिणा जैसे किसी किसी से यज्ञ करा लिया होम करा लिया कर्म कांड कर तो उस समय जो दी जाएगी वो क्या होगी दक्षिणा क्योंकि वो को उसे काम कराया है ना अपने अपने कर्तव्य कर्म में दूसरे को लगाया है पैसे के द्वारा तो वो क्या हो गया दक्षिणा हो गई और बिना काम कराए किसी को देना वो क्या दान, दान, दान, दान, दान तो दान दक्षिणा मिल जाता है अब देखेंगे यहाँ पर तो ऋतु को दक्षिणा देना आनति के लिए है मतलब खरीद कर में करने के लिए में करने के लिए आनति अर्थ हम का अर्थ है भसमे करने के लिए क्या करने के लिए में करने के लिए अब रिध धातु गति अर्थ में है तो आनति को अच्छा अभी धातु गति अर्थ में है तो ऋतु का अर्थ है प्राप्तव्यम वृतिक्रव्यम प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य ये क्या क्या है ऋतु प्राप्त करने योग्य वेतन रूप द्रव्य को क्या कहेंगे ऋतु और तस्मिन उसके निमित्त जो यजन करता है किसके निमित्त प्राप्त करने योग्य ऋतु के निमित्त के निमित्त ऋतु के निमित्त यजन करते हैं रिश्त कहलाते है ऋतु के निमित्त मतलब प्राप्त करने योग वेतन रूप द्रव्य के लिए है न प्राप्त करने योग वेतन के निमित्त जो यजन करते हैं वे क्या कहलाते हैं ऋतविज एक सब विषय दक्षिणादानस से आनति या तत्वाधिकरण दक्षिणादानस आनति या तत्वाधिकरण में इस अधिकरण में स्पष्ट है सभ्य है ठीक है तो द्वितीय रित्य के लिए कर्म करने वाला वेतन के लिए कर्म करने वाला ये मतलब है अब देखो यहाँ पर तो यद्य आन अधिकर्म द्रव्य मतलब जो बसमें करने वाला द्रव्य है मतलब वेतन क्या मतलब हुआ हाँ जो बसमें करने वाला द्रव्य है भृति है मजदूरी जिसको कह सकते हैं जो बस भी करने वाला द्रव्य है मजदूरी है इति उच्चते वह दक्षिणा तिणा हुआ दक्षिणा है ऐसा कहा जाता है क्रतो आनती एक असौ कृत आनति तदपाधिक दक्षिणा शब्द एक वचना एकाचा कृत कृत आनति है न एकाचार सौ आनति जो एक है वही आनति है जो एक है वही क्या है हाँ कृतु में जो एक कृतु में एक आनति एक आनति का मतलब क्या हुआ कि एक कृतु का एक वेतन एक कृतु का ऐसा लगाना एक ऐसा समझना कृतु कर् हो जाएगा एक कृतु में एक कृतु में एक अनति एक कृतु में एक वेतन इसी तर उपाधि को उसकी निमित्त से दक्षिणा शब्द किसके निमित्त से यहाँ पर कृतु के निमित्त से जो कृतु है ना तो उसके निमित्त से उस उपाधि वाला या उस निमित्त वाला दक्षिणा शब्द एक वचना एक वचना कैसा प्राप्त होता है एक, हाँ, एक ही प्राप्त होता है कौन सा शब्द दक्षिणा शब्द क्यों जब कृतु एक है तो दक्षिणा शब्द भी एक होगा भाई दो यज्ञ करोगे दो दक्षिणा तीन यज्ञ करोगे तीन दक्षिणा चार यज्ञ करोगे चार दक्षिणा ऐसा और जब कृतु में मतलब में क्या होगी एक अंतिम एक वेतन क्रतु में एक वेतन दो क्रतु का दो वेतन इस अभिप्राय से कि एक क्रतु में एक इस प्रकार अनुपाधि को लक्रतु रूप निमित्त वाला दक्षिणा शब्द एक वचनांत ही प्राप्त होता है कैसा प्राप्त होता है एक वचनांत ही प्राप्त होता है अत्यो हो। इस कारण ही मतलब नामक नहीं दक्षिणा शब्द को एक प्राप्त होने के कारण ही भू नामक एका क्रतु एकाएक तो कर् एक दिन में किया जाने वाला कृतु एक दिन में साधु कृतु कृतु कर एक दिन में साध यज्ञ का क्या नाम है भू नामक की भू नाम वाले एक दिन में साध में तेन दक्षिणा या अनुस्वार नहीं चाहिए है ना तस् धेन दक्षिणा कि उस कर्म की दक्षिणा क्या है धेनु है उस कर्म की दक्षिणा क्या है धेनु तो यहाँ पर दक्षिणा एक वचन आया ना इत यहाँ पर कृष्णस गो गण प्रकृत प्रासिकासिक संपूर्ण गो अस्वादी संपूर्ण गो अस्वादी की दक्षिणात्व की निवृति दक्षिण करते दक्षिणात्व भाव इससे है भाव में थोड़ा समझना कि दक्षिणात्व की निवृति संपूर्ण गोअस्वादी के दक्षिणात्व की निवृति मतलब सम्पूर्ण गो अस्वादी दक्षिणा नहीं होंगे क्यों जब धेनु दक्षिणा कह दिया गया तो धेनु भी दक्षिणा बनेगी है धेनु दक्षिणा बनेगी तो गोवस्वादी बनेंगे तो यहाँ पर प्राप्त प्रासंगिक संपूर्ण गोवस्वादी के दक्षिण दक्षिण की निवृत्ति तो संपूर्ण गोवस्वादी के दक्षिणात्व की निवृत्ति ऐसा तस्त इति गवाम इस दार्शनिका अधिकरण में स्थित है तस् इति गवाम ये जो है दस तीन उन्नीस का क्या है ये सूत्र है ये क्या वहाँ का सूत्र है पूर्वी का तो दार्श्मिक अधिकरण का प्रथम अध्याय अधिकरण में ठीक है दसम अध्याय इसके अधिकारण में स्थित है तथा देखो वैसे तो सत्तर वैसे थोड़ा थोड़ा अंतर करते हैं है व्याई को क्या कहते हैं क्या सामान्य रूप से क्या हैं के गो तो वो अंतर यहाँ नहीं करना है है ना? वो अंतर यहाँ नहीं करना है तो तो एक, <misterisation> नहीं, नही। मनलाब नहीं नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं मतलब क्या गो वस्तु सबको नहीं ले सकते हैं केवल वो ले सकते हैं ये मतलब है गो वस्तु सब नहीं ले सकते, हैं बल्कि क्या ले सकते हैं गो लेना है गो वस्तु सबको मिलाकर नहीं लेना है ऐसा यहाँ पर रहते गो लेना है एक बार भी बी गो दृष्टि कहते हैं उसमें समाज पोषण में सिद्धांतलता को दृष्टि अच्छा जी तो तथापि से बताया था ना कि एक नचना प्राप्त होता है तथापि ये दक्षिणा शब्द भूति का वाचक है फिर भी ये आ, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्णम उदय पूर्ण पूर्णमा